नमो ओ नमोते वादेवासुदेवामो भगवते वासुदेवाय कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता कृष्ण <coughs> भक्ति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति भगवान है मथ परम न किंचित धनंजय कृष्णा के ऊपर कोई और कुछ नहीं है और सार्वपूर्ण क्या होता है सभी जीव के लिए यदि वो कृष्णा की भक्ति करेंगे तो भक्ति श्रेष्ठ हंत है भक्ति का मतलब कृष्णा अभिषयक भक्ति भक्ति जिसमें है वो भक्ति का मतलब सेवा वो भक्ति जिसमें है वो सेवा का पात्र है या विषय है श्री कृष्ण कृष्ण भक्ति और वो भक्ति मातृ पित्री भक्ति से श्रेष्ठ देश की भक्ति ब्रह्मा शिवा, इंद्र वायु मरदगण आदि देवताओं की भक्ति से श्रेष्ठ साईं बाबा की भक्ति से श्रेष्ठ है और सभी प्रका की भक्ति से श्रेष्ठ है कृष्ण भक्ति क्योंकि भगवान कृष्ण भक्ति के वास्तविक पात्र है ईश्वर कृष्ण और सब सदभ हम शिव गणेश जी इत्यादि की भक्ति कर सकते परंतु शिव गणेश माता जी और सब बड़े बड़े देव और देवियों वे भी कृष्ण की भक्ति करते हैं महादेव स्वयं कहते, कहते आराधनान सर्वेशम विष्णु और आराधन की सभी प्रकार की पूजा उपासना आराधना में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना और उससे फरतम देवी थी आनम इनकी भक्तों की भक्ति करना कृष्ण भक्ति से विष्णु भक्ति से और अधिक है वो भक्ति जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ आया हरे कृष्ण एक्चुअली लाइट भी ज्यादा जरूरी है ऐसे अच्छा हो यादि लाइट बंद हो क्योंकि इससे हम ज्यादा श्रवन करेंगे तो कृष्णा के भक्तों की भक्ति करना वो कृष्ण की भक्ति से अधिक है कृष्णा के भक्तों की सेवा करना कृष्ण की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण है क्यों क्योंकि कृष्णा परम हमसे है और कृष्णा पसंद है कि इनके भक्तों की सेवा करना होता है तो ये सब भक्ति तत्व करना रहस्य है तो समझना चाहिए कि हम भक्ति बहुत है भक्ति का मतलब कृष्ण कृष्ण तत्व विष्णु भक्ति भी है कृष्ण और विष्णु अभिन्न है फिर भी कृष्ण सब नारायण विष्णु के आदि रूप है और भगवान कृष्ण का मधुरिया और लीला माधुर्य वेणु माधुर्य प्रेम माधोर्या माधुर्य और रूप न धोया विष्णु से अधिक है तो विशेषकर जो चैचन्य महाप्रभु के संप्रदाय में है वही जब भक्ति बहुत है उनका मतलब कृष्ण की भक्ति तो विष्णु भक्ति से भी अधिक गौरवशाली है कृष्ण की भक्ति और वो भक्ति किस प्रकार होने चाहिए अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आदिम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलम भक्तिमा उत्तमा।, उत्तमा भक्ति है उस प्रकार की भक्ति जिसमें कोई अपना तथा कथित स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं है किसपे भक्ति करने चाहिए भक्ति का भक्ति का हेतु भक्ति है भक्ति तो इतना मधुर है भक्तों भक्ति करने से इतना संतुष्ट आनंदित होते हैं कि इससे मेरा प्रभु कृष्ण संतुष्ट होते हैं कि वे भक्ति का हेतु से भक्ति करते हैं हम भक्ति कर सकते भगवान से कुछ भंग न के हे भगवान मुझे पैसा दो हे भगवान अलग अलग प्रकार की प्रार्थना हो सकती परंतु शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति में उस प्रकार की कोई याचना नहीं है भक्तों किस प्रकार की याचना करते हैं भगवान से हे भगवान मुझे और भी भक्ति दे, और भी सेवा करने का अवसर दे। तो इस प्रकार भक्ति इतना शुद्ध कि भक्तों भगवान से कुछ कुछ भी नहीं मांगते। केवल और भी सेवा करना का मौका खेले प्रार्थना करते तो गीता में प्रसिद्ध है कि गीता में विशेषकर चार फंत का वर्णन है कर्म ज्ञान योग और भक्ति और एक प्रचलित भूल है कि सब मार्ग एक ही है कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग योग मार्ग भक्ति मार्ग तो किसी भी व्यक्ति का स्वयं का विचार के अनुसार या स्वयं की इच्छा के अनुसार जो भी मार्ग अच्छा लगता है तो वो तो पालन कर सकते हैं और सब लोग अंत में एक ही फर्म मिलते और इस प्रकार कर्म का ज्ञान योग भक्ति सब सबका एक ही तट पर एक ही स्तर पर है कर्म का मतलब विशेष का इस कर्म का मतलब किसी भी क्रिया करना परंतु शास्त्र में विशेषकर भगवत गीता में कर्म शब्द काम क्या है काम सुबह का समय ब्रश करना वो भी एक प्रकार का काम है तो सब कुछ जो हम कहते हैं शरीर से ही सब कुछ जो हम कहते हैं वो सब काम बोलते हैं। परंतु शास्त्र में वो कर्म शब्द आ, का विशेष अर्थ है तो धर्म के अनुसार करने पुण्य पुण्यकर्म वो पुण्यकर्म बलत है अथवा वो काम जो वैदिक शास्त्रों की विधि के अनुसार और विरोध नहीं वो है वो काम बोलते हैं शास्त्र के अनुसार काम करने वो कर्म बहुत है और उसका काम करने से कांक्षा था कर्मना देवता सिद्ध भवती कर्म जन कर्म देव देवी गण की पूजा करना है और यज्ञ भी करना है पुण्य कर्म जैसे दान देना और जंखलयान के लिए खुआ निकालना और तालाब uh, बनाना ऐसे और रास्ते रास्ते के पास वृक्षों रोपण करना तो ये सब पुण्य कर्म होते हैं गोदान गौसेवा ये सब पुण्य कर्म है ये वो सब कर्म बोलते हैं और इससे वो काम करने से वो कार्मी की कामना है स्वर्ग जाना तो स्वर्ग जाने से क्या होते हैं सुख इंद्रिय सुख प्राप्त करना परंतु काम करने से उस सुख जो मिलते हैं वो सब इस भौतिक संसार में है और इस भौतिक संसार का स्वभाव है पूरा दुखाम तो इसलिए ही वो ज्ञानी जन वो इस पूरा जगत की स्थिति देखते है विचार कहते हैं कि दुख जगत से हमें मुक्त होना चाहिए और इसलिए वे विचार करते हैं तो यही माया है यही साथ है यही असाथ है और इस प्रकार विवेचना करके वे ज्ञानी जन जो ज्ञान मार्ग अवलंबन करते हैं, वे माइक और भौतिक दोनों से विवेक करके केवल जो आध्यात्मिक है आध्यात्मिक और भौतिक आध्या, दोनों में विवेक करते है और केवल जो आध्यात्मिक है वो सब करते हैं और काम से साधारण काम से निवृत्त होते तो नहीं करते बंद ज्ञानियों का प्रयास है सभी प्रकार का काम बंद करना और ज्ञान में स्थित होना और इस प्रकार उनकी इच्छा है मोक्ष प्राप्ति और योग्यांग दो प्रकार के योगी है एक्चुअली बहुत प्रकार है परंतु सामान्यतः योग इस कर्म ज्ञान योग भक्ति ये चारों कहने में उ योग शब्द का अर्थ है तो मन को स्थिर करना और दो ऐसे ध्यान करने से ध्यान योग करने से दो प्रकार के योगी है एक है जो ध्यान अवश्य थे तब्य थे न मानसाफम थी यम योग जो विष्णु का रूप पर ध्यान करते हैं और दूसरा है जो केवल ज्योति पर ध्यान करते हैं तो एक प्रकार योगी विष्णु का रूप पर ध्यान करते है परंतु सामान्यत दोनों प्रकार योग्य अंक का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति जो विष्णु के रूप पर ध्यान करते हैं तो शायद वो विष्णु रूप से आकृष्ट होने से भक्त हो सकते हैं परंतु दोनों का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति और भक्ति है जीव का मूल स्वभाव भक्ति में भी अंग है जैसे झाड़ू लगाना मंदिर में वो भक्ति है यदि कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा भावना से मंदिर में झाड़ू सेवा करते हैं वो भक्ति है और कोई भी यदि अपने घर में जाड़ू लगाते वो तो भक्ति नहीं है वो कई बहुत कार्म है और कोई यदि मंदिर में जाड़ू सेवा करते पैसा पैसे सर पैसा प्राप्त करने के लिए तो वो भक्ति नहीं है जिनका उद्देश्य है इस कार्म से भगवान संतुष्ट होंगे वो तो साधारण का नहीं वो भक्ति है और ज्ञान से ही अधिक कोई प्रयास करते है भगवान के बारे में भगवान के नाम गुण रूप ये सब विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना वो साधारण ज्ञान नहीं है वो भक्ति का एक अंग है और योग ध्यान वो भक्तों जो प्रयास करते हैं, भगवान का स्मरण करना वो ध्यान तो साधारण ध्यान नहीं है वो भक्ति है तो कर्म ज्ञान योग सब भक्ति में सम्मिलित है और सब कर्म ज्ञान और योग जो भक्ति से निमित्त वो साधारण काम ज्ञान और योग से पृथक सब लोग तो कुछ न कुछ कोई ना कोई काम करते है <coughs> क्योंकि जीव का स्वभाव है क्रियाशील न ही कश्चित क्षण अपनी जातु थे काम भगवद गीता में श्री कृष्ण अकर्म अर्थात कर्म बंद करना की धारणा के बारे में मंतव्य कहते हैं कि सब कर्म बंद करना संभव नहीं है क्योंकि न ही खनम अभी जातु थे सत्य कर्म हम हमारा स्वभाव से क्योंकि हम जीव है इसलिए हम बाध्य है कि हर एक क्षण में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ते तो है, है तो हमारा स्वभाव है क्रियाशील तो कर्म कर्म है हमें काम करना है तो कर्म का मतलब कुछ ना कुछ करना कर्म शब्द में विकर्म है अर्थात वो कर्म जो वैदिक शास्त्र की की विद्य, की के विधिया वो भी अथवा पाप कर्म वो भी कर्म है और पुण्य पुण्यकर्म जो वैदिक शास्त्र की विधिया के अनुसार है जिसका लक्ष्य है स्वर्ग जाना और भौतिक सुख प्राप्त करना और निष्काम निष्काम कर्म भी है आ जिसमें धर्म का हेतु से काम करना है आ परंतु वो काम का फल भोगना की इच्छा नहीं है उसको निष्काम कर्म बोलते हैं कामा, कामा, कामान्यवाधिकार से माँ फलेश श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध वचन है कि तुम्हारा आदिकार है काम करना परंतु फल भोगी होने की इच्छा नहीं होना चाहिए तो काम करो परंतु फल से अनासक्त हो इसको कर्म योग बोलते हैं कर्म योग का मतलब काम करने केवल धर्म पालन करने के लिए तो कर्म श्रेष्ठ कर्म है जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मत कर्म करमो तो कि मैं परम हूं कृष्ण फरम है और इस वो ज्ञान से काम करने किस प्रकार कृष्ण कृष्ण से व कर्मकृत कर्म कृष्ण कर्म के लिए यद, यद करोषि यदश्नाशी यजुह यद ददाचि यद्यसी यद कौन तत्को शाह पण श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ जो तुम करते हो हो, या कशि याशि तपस्या दान सब कुछ जो तुम करते करो इस प्रकार मुझको अर्पण करके तो ये कर्म है परंतु वो कर्म तो साधारण काम नहीं है वो भक्ति है तो श्रेष्ठ कर्म है भक्ति और श्रेष्ठ ज्ञान है भक्ति श्रेष्ठ ज्ञान है कि मैं ईश्वरीय नहीं हूँ मैं सनातन आत्म हूं ज्ञानी जन इस वचन को स्वीकार करते हैं कि मैं आत्मा हूं ज्ञानी जन स्वीकार करता है परंतु कि श्री कृष्ण परमात्मा परमेश्वर भगवान है वो तो नहीं जानते तो गीता में भगवान कृष्ण का ज्ञान की प्रशंसा है न ही ज्ञान इन सब समित्र में हिद्य थे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बौजिक जगत में ज्ञान से और कुछ पवित्र नहीं है अर्थात ज्ञान सबसे बड़ा पवित्र है परन्तु श्री कृष्ण और भी कहते हैं कि बहुनाम नम जन्म ज्ञान मांग प्रत है वासुदेव सर्वमिति समाह दुर्लभ की बहुत जन्मों के बाद एक व्यक्ति जो ज्ञानी है अंत में इस सिद्धंत समझते है कि वासुदेव कृष्ण सब कुछ है वासुदेव भगवान है और इसलिए वो वासुदेव कृष्ण के शरण में आते हैं अर्थात ज्ञान सबसे पवित्र है परंतु वो ज्ञान क्या है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है और भी भगवान कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज्य पवित्र एदम उत्तम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुखम खर्थम अव्यय भक्ति के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राज विद्या है श्रेष्ठ विद्या है कृष्ण भक्ति सबसे गृह्य है सबसे पवित्र है और इस भक्ति करने से हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि कितना महान है इस भक्ति और इस भक्ति करने से हम भक्ति, भक्ति भगवान और इनकी भक्ति शक्ति की दया से हम सदैव सूखी रहते हैं तो इस प्रकार कर्म से ज्ञान परम है श्रेष्ठ <coughs> कर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति श्रेष्ठ ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दस हूँ और ऐश्वर्य की सेवा करना भक्ति और भगवगी गीता में पूरा शास्त्रम अध्याय का विषय है योग ध्यान योग तपस्या के साथ ध्यान करना उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मी से तपस्वी से ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ तस्मा योगी बवाजन इसलिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ किस प्रकार योगी कर्मयोगी है तपस्चारी योगी है ध्यान योगी है राजयोगी है अष्टंग योगी है क्रिया योगी है, है अलग अलग प्रकार के योग है श्री कृष्ण का विचार इसके बारे में है कि योगिना सर्वेश मद्गतेनाथा नमा श्रद्धावान् भजसे यो मुक्त तमो मता श्री कृष्ण कहते हैं कि सब प्रकार के योग में श्रेष्ठ है योगी नाम अभी सब ऐसा मद्घे नाम सर आत्मा जो वो योगी जो उसका हृदय में मुझ पर सदैव ध्यान रखते हैं और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं वो योगी श्रेष्ठ वो योगी श्रेष्ठ युक्त है योग का मतलब युक्त हों वा, हमारी वर्तमान स्थिति में हम परम सत्य से अयुक्त है वियोग होते तो योग का मतलब हम जो आत्मा है वो परम सत्य के साथ नियुक्त हो वो योग का मतलब युक्ति तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति कहते हैं वो व्यक्ति श्रेष्ठ प्रकार से युक्त होते तो परम योग है कृष्ण भक्ति तो परम योग है भक्ति तो सब एक ही नहीं है कर्म करने से स्वर्ग जन्म है और उसके बाद इस पृथ्वी पर जन्म लेना तो जन्मश्वर या श्री जो पुण्य कर्मी है तो उसका अगला जन्म तो स्वर्ग में होता है फिर जब पृथ्वी पर वापस आते हैं वापस आना पड़ते हैं तो जन्म उच्च कु में होते धनवान घर में और उसका रूप सुंदर है और बुद्धि भी काफी है बुद्धिमान मनीषी होते, है। तो होते हैं तो यदि कोई व्यक्ति उच्च होते हैं बुद्धिमान है शिक्षित है रूपवान है धनवान है तो ये सब छिन्न है कि उसका पूर्व जान में वो पुण्य कर्म किया था तो पुण्य पुण्य पुण्य कार्म का मतलब पुण्य कर्म करना उससे भौतिक सुविधा नहीं था परंतु ये सब क्षणिक है और आ, जितने भी बड़ो एक व्यक्ति हो सकते इस भौतिक संसार में तो फिर भी उसको भौतिक दुख भोगना पड़ता है और काल का काल के तरंग के अनुसार एक व्यक्ति जो आज बड़ा है जो तो कल छोटा हो जाएगा तो इसलिए एक कार्म मार्ग तो अल्फ अल्प बुद्धि संबंध लोग के लिए या मूर्ख लोगों के लिए और जो बुद्धिमान है ज्ञानी होते देखते कि भौतिक संसार में कुछ नहीं है और इसलिए उदासीन होते तो भौतिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते मोक्ष के लिए प्रयास करते तो कार्मी ज्ञानी योगी श्रेष्ठ है भक्त क्योंकि भक्त का लक्ष्य है श्री कृष्ण की सेवा करना जन तो स्वर्ग जाते और यहाँ धरती पर वापस आते ज्ञानी जन जो सिद्ध ज्ञानी और योगी तो मोक्ष प्राप्त होते हैं भगवान की अंग ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन जाते हैं और भक्तों की गति है भगवान के चरण में वैकुण्ड में गलोक में इनकी सेवा प्राप्त करना तो स्वर्ग जाना स्थायी अवस्था नहीं है और कृष्ण सेवा के बिना मुक्ति प्राप्त करना वो सेवा वो स्थिति भी स्थी नहीं है परन्तु जो भगवान का धाम जाते यदान निवार थे तद धाम फरम वहा जातेन्मय असीम फरमानंद प्रेमानंद सदैव अनुभव करते, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तो इसलिए भक्ति से वो फल जो मिलते वो श्रेष्ठ है इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है तो कल धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में कुछ बताया था तो कर्मी ज्ञानी योगी भक्त तो सब धर्म धर्म को पालन करते है इस भौतिक संसार में धर्म अर्थात सदाचा और शास्त्र के अनुसार व्यवहार आचरण करना वो सबके लिए है वैदिक सभ्यता में चाहे भी एक व्यक्ति कर्मी हो ज्ञानी हो योगी हो तपस्वी हो भक्त हो तो सबका धर्म पालन करना चाहिए और कर्मी जन धर्म पालन कहते हैं परंतु उनका लक्ष्य है अर्थ और काम और जो निष्काम कर्मी है वो काम कहते हैं उनका लक्ष्य है केवल धर्म पालन करना और उस स्तर से तो ज्ञान प्राप्त हो सकते और ज्ञान भी धर्म पालन करते हैं क्योंकि ज्ञान मार्ग में भी या योग मार्ग में भी यदि कुछ पाप करना है तो वो बड़ा दिक्कत होते हैं। और उससे वो ज्ञान साधना योग साधना पूरा नष्ट हो जाते हैं और भक्तों भी सामान्यतः धर्म पालन करते हैं परंतु उनका परम धर्म है श्री कृष्ण की संतुष्टि का वर्ण और इसलिए भक्तों तो भक्ति धाम पालन करने से तो सजा और सब स्थितियों में साधारण धाम पालन करने से बाध्य नहीं है इसके बारे में आ, बहुत भूलधारणा है जैसे महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कारण तीनों धर्म के विरुद्ध से उनका दद हु परंतु तीनों का भगवान कृष्ण का आदेश और इंगित के अनुसार था और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि धर्म के धर्म का स्थापन के लिए आया था परंतु कृष्ण स्वयं अधर्म करते लोग जो ऐसे बोलते हैं तो धर्म शब्द का वास्तविक थ नहीं जानते क्योंकि भगवान कृष्ण धर्म का मूर्ति है और धर्म का प्रतीक है और धर्म का चरम गति है तो भगवान कृष्ण में एक अधर्म होना संभव नहीं है तो भगवान कृष्ण ऐसे किए है क्यों आ तो एक विशेष प्रसिद्ध कहानी है कि युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज तो ज्रोणाचार्य के समुख जाकर हर जा के प्रार्थना के आशीर्वाद ज्रोणाचार्य से आशीर्वाद मांगे और ज्रोणाचार्य से प्रार्थना किए जिज्ञासा किया तो कैसे मैं आपका शिष्य आपको हत्या कर सकता सकते क्योंकि इस युद्ध में हम विरोधी पक्ष में है इसलिए मेरा आप मुझे प्रशिक्षण दिया क्षत्रिय धर्म युद्ध करने के लिए तो इस स्थिति में मेरा धर्म है क्योंकि आप दूसरे पक्ष में हो आपको वध करना तो कैसे करना है जोड़ना चाहे बोले तो संभव नहीं होगा जब तक मेरा पुत्र अश्वथाम जीवित रहेगा तब तक मुझको वध करना तो संभव नहीं हो तो फिर युद्धिष्ट अश्वथाम के पास जाकर पूछे तो कैसे आपको बात करना आश्वत्याम बोले तो संभव नहीं होगा इस ईश्वर के बाद नहीं रहूंगा और अब, अभी तक अश, एक चरण जी भी है अश्वथाम अभी तक इस धरती पर है अव्यक्त रूप में है और बहुत दिन के बाद जो तो फिर व्यक्त होगे व्यास के रूप में और उसके बाद सप्ताषि में एक होंगे अस्पताल तो द्रोणाचार्य का, को कैसे बात करना संभव होगा खाली एक शर्त है कि अस्पतामा का वध के बाद लेकिन अस्पतामा का वध संभव नहीं है तो द्रोणाचार्य इतना ठीक से युद्ध किया था भीष्म पितामह का पतन के बाद कि ऐसे लगते कि पूरी फंड एक दिन में सब का पूरा नष्ट होगा तो इसलिए भगवान कृष्ण ने सोचा क्या उपाय है जोड़क को मारना जोड़क के मारना तो भगवान कृष्णा युधिष्ठिर को बता तो, तो आप घोषणा करो आश्वामा मार और युधिष्ठिर बोले गए तो जीवन में एक बार झूठ नहीं बोला था भगवान कृष्ण बोले इससे मैं आपको कहता हूँ आपको क्योंकि आगर कोई दूसरे कहेंगे तो जो आचार्य विश्वास नहीं करेंगे तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज का कुछ संकुच था क्योंकि सत्यवादी युधिष्ठिर की प्रसिद्धि है कि सत्यवादी है तो जिससे वो अश्वथा सत्यवादी की प्रसिद्धि से इच्छुक नहीं हो इसलिए भगवान कृष्ण आदेश दिया कि हमारे उसमें एक हाथी है जिसका नाम है अश्वथामा उसको मारा दो फिर युधिष्ट घोषणा करेंगे अश्वथामा हथ अस्पथाम मार गए फिर उसके बाद शंख बजाना होगा वो खुंजरो नोगा प्रसिद्ध प्रसिद्ध कहानी है तो वो फिर वो कि अश्वत्थामा में मार जाया वो समाचार जोड़ाचार्य सुन किसने किसने बोला युधिष्ठिर ओ तो ऐसे जोड़नाचार्य ऐसे तो हताश हुए और युद्ध करना बंद किया और ऐसे आसानी से उनका बात करना संभव था तो यही अधर्म है नहीं ऐसे ही झूठ भावना पूरा झूठ नहीं है लेकिन एक छव से अश्वथा मा हत्या तो उसके पहले देवों का वर्ष युधिष्ठिर करत भूमि से थोड़ा ऊपर छो अश्वथा मत हत, अश्वथा मा हत्या वाचन कहने के पश्चात भूमि पर गिर जाया था और साधारण व्रत जैसे भूमि पर चलता था तो नासिक उनका आचार्य को जूट बोले तो किसी को जूट बोलना ठीक नहीं है लेकिन उनका परम मान्य आचार्य को जूट बचाए इसलिए उस पाप से उनका व्रत नीचे गिर गए तो नास्तिक ऐसे बोलते है वास्तविक कारण है कि क्योंकि युधिष्ठ का संकोच था भगवान कृष्ण का आदेश पालन करने इसलिए उसका व्रथ गिर गए ऐसे क्योंकि युधिष्ठ तो परम भागवत परंतु लीला में ऐसे व्यवहार होते हैं यही सब यही सब वृतान से भगवान श्री कृष्णा हमको शिक्षण देते है तो युद्धि क्योंकि युधिष्ठ का संकोच था भगवान कृष्ण का वचन पालन करने उस दोष से आ, उनका व्रत और भूमि पर चलता तो कृष्ण ऐसे क्या है नहीं अधर्ण क्योंकि कृष्णा का उद्देश्य था वो पापी दुर्योधन सिंहा, राज सिंह हासन से निकलना और उस पर युधिष्ट महाराज को बैठाना और उस उद्देश्य उसके लिए ऐसे करना जरूरत है। वास्तव में भगवान श्री कृष्णा इनकी इच्छा से सब कुछ कर सकते परंतु हमको शिक्षण देने के लिए भगवान श्री कृष्णा वो पूरा महाभारत और कुरुक्षेत्र का युद्ध इनकी शक्तियों से उन्होंने ये सब व्यवस्था की तो भगवान कृष्ण कहते धर्म संस्थापन आर्थ धर्म का संस्थापन करने के लिए भगवान आते हैं, परंतु इस प्रकार व्यवहार से भगवान कृष्ण हमको शिक्षण देते हैं कि जितने भी हम प्रयास करते हैं पूरा धार्मिक होना इस भौतिक संसार में चूंकि इस भौतिक संसार का स्वभाव दूषित इसलिए इसमें एक पूरा धार्मिक विधि के अनुसार सब कुछ पालन करना तो सब ही स्थिति में संभव नहीं है इस प्रकार महाभारत में और बहुत उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक और कहानी बताए कि एक एक सत्यवादी ब्राह्मण था जिनका संकल्प था कि मैं पूरा जीवन में कभी भी झूठ, जूट, बात नहीं कहूंगा तो एक दिन उनके कुटी के पास एक भाई भीत व्यक्ति तुरंत आया आ मैं व्यापारी हू मेरा पास बहुत सोना है व्यापार के लिए मैं ओ, सोना ले जा रहा ले जाता हूँ परंतु मेरे पीछे पीछे कुछ डाकू आ रहे हैं मुझको गद करना वो सब सोना लूटना तो मुझे इशारण दो तो वो सत्यवादी ब्राह्मण बोले तो वो फास्ट में जंगल जाओ वो रहो तो दो तीन मिनट के बाद वो डाकू का दल सब आया था और कि क्या वो कोई व्यक्ति देखा था हाँ एक व्यक्ति को देखा वो एक आ, वो एक छेट है उसके पास बहुत धन है हम डाकू है वो सब धन लूटना, उसके पीछे पीछे हम आ रहे हैं उसको देखा कहा था, वो कहा है वो उस जंगल में वो वहां तो वो सब डाकू वहाँ गए वो शेख को मिलकर उसका गला खटके वो सब सोने तो इस प्रकार वो सत्यवादी ब्राह्मण उन, उनका संकल्प पालन किया था। और बात नहीं बाद। लेकिन बस था कि मृत्यु के पश्चात गए नक गाय था क्योंकि उसी हाव में जूठी बात नहीं बम उस अवस्था में क्योंकि आ, धर्म का विचार में सत्य वाचन बोना का संकल्प करना चाहिए और एक और विचार है कि पुण्यशाली लोग का वृक्षा खन तो वो व्यक्ति की वृक्षा करने के लिए उसी स्थिति में झूठ बोलना पुण्यता और अपना व्रत भंग वो तो होने चाहिए उसी अवस्था में अर्थात इस भौतिक संसार में धर्म संकट आएगा तो हम पूरा पूरी विधि के अनुसार हम पूरा धार्मिक नहीं हो सकते क्योंकि इस भौतिक जात उस प्रकार है इसलिए भगवान कृष्ण कहते सर्वधा मान फरित मा में कम शरणम रो तो और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते वो सब फरी त्याग करके इस धर्म पालन करो आ मेरे शरण में आ जाओ तो परम धर्म है कृष्ण धर्म कृष्ण का वचन पालन करना और कृष्ण का वचन यदि साधारण धर्म विरुद्ध है तो फिर भी कृष्ण का वचन प्रणन करना चाहिए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हैजन नगोथि य भद्रम तम बाजत स्वधाम कि यदि एक व्यक्ति उस साधारण स्वाधाम, चढ़ के संकल्प करते है केवल श्री कृष्ण की सेवा करना परंतु वो सेवा भी पूरी तरह नहीं कर सकते तो वो संकल्प करने से कि मैं कृष्ण सेवा करना चाहता हूं कुछ अभद्र नहीं होते और यदि कोई व्यक्ति तो पूरी तरह स्वर्म पालन करते परन्तु कृष्ण की सेवा नहीं करते उससे कुछ वास्तविक भद्र नहीं होते और भी शास्त्र में देवाषि भूता पितृणा न किंक न किंकरण न्यायी चाजन सर्वात्मा नह शरण शरण्यंको मुकुंदम परिहृत्य करम तो वो व्यक्ति जो पूरी तरह मुकुंद भगवान की शरण में आते हैं और इसलिए पितृगण, देवगण, ऋषिगण और साधारण मनुष्यों और अन्यों की सेवा नहीं करते तो वो तो दोष नहीं है hmm. आ, तो सामान्यतः हम सब ऋणी हैं हम देवगण से ऋषिगण से साधारण मनुष्यों से साधारण प्राणियों से हम ऋणी हैं क्योंकि देवगण से हम सूर्य का रश्मि हम मिलते देव से इंद्रा देव से हम वरिश मिलते हैं चंद्रदेव से हम चंद्र की रश्मि मिलते है जिससे बनस्पति का पोषण होते है और ऋषि गण से हम ज्ञान मिलते हैं है और पितृ गण से हम ऋणी है क्योंकि ईश्वरीय तो हमारे पूर्व पुरुषों से हमें मिले और अन्य नारियों से हम ऋणी है क्योंकि सहयोगित से पूरा समाज चौथे और अन्य प्राणियों से हम हमी है विशेषकर गौ माता से घोड़ा और, <coughs> और कुत्ते भी कुछ मानुष सेवा करते आ, <coughs> तो गांव का पाल होते तो ऐसे हम रिनी है परंतु वो सब आ, वो सबों की सेवा चढ़ यदि कोई व्यक्ति तो पूरी तरह भगवान मुकुंद सेवा करते उसमें कोई दोष नहीं है तो इस प्रकार परम धर्म है कृष्ण सेवा करना धर्म पालन करने से आ एक व्यक्ति पुण्य ब्राह्म और कार्मिक ज्ञानी योगी और भक्त भी धर्म पालन करना चाहिए परंतु कृष्ण भक्ति में यदि साधारण धर्म में विरोध होते तो कृष्ण के भक्तों फिर भी कृष्ण भक्ति करते हैं और उसमें कोई पाप नहीं होता है। वो परम धर्म है तो परम कर्म परम ज्ञान परम योग भक्ति है और सब कर्म ज्ञान योग की सिद्धि होती है भक्ति प्राप्ति क्योंकि भक्ति है परम कर्म परम ज्ञान परम ध्यान भक्ति है परम धर्म परम अर्थ परम कर्म परम मोक्ष सभी कौन से कृष्ण की भक्ति करना सब मानव के लिए श्रेष्ठ पंथ है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इसलिए हम आप सबों से विनती करते हैं आप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे जप और कीर्तन खिजिए और कृष्ण भक्ति धर्म पालन करने से आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए हरे कृष्ण किसी का प्रश्न की तो करेगा करेगा और बाप तो बाबा सब नाम पहुंच जाते तो क्या तुम बेटा कर सकते क्या प्रश्न था अरे हरे कृष्ण मेरा ध्यान हो गया ऐसा कहते हैं कि बेटा भर्ती करता है तो भी माँ बापी तो क्या बद बेटा भर्ती करे और माँ बाप जी करे तो जा सकते हैं आई डेंट अंडरस्टैंड क्या हाँ देवार शिभू था नांग बेहतर तो भक्ति करते हैं और माता पिता की सेवा करने चाहिए कि नहीं तो माता पिता की सेवा वो भी आवश्यकता है परंतु पिता यदि हिरण्य जैसे हो ऐसे हम पिता की सेवा नहीं करने चाहिए पिता यदि आदेश है मांस खाओ अंडे का हो माछले का हो अच्छा वो प्रश्न है ओ मेरा बेटा भक्ति करता है इसलिए और उसकी भक्ति से मैं मोक्ष मिलूंगी तो मेरे लिए भक्ति करने का जरूरत नहीं है लेकिन मोक्ष क्या है मोक्ष तो कुछ नहीं है मोक्ष में हो सकता है जो उठ सकते भक्ति से आप भक्ति में मुक्ति मिल सकती सकते लेकिन मुक्ति तो जीवन की परम सिद्धि नहीं है भक्ति आप भक्ति करो या तो इस कृष्णा में आ, क्या आप बेहतर आप आपके माता पिता ऐसे बहुत है क्या यदि कोई ऐसे बोलते मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है क्या है ऐसे ही बहुत मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है? कौन ऐसे बोलते है लोग ऐसे बहुत है दो जो भूत है सार्गे लोकन दाइवा असुर ए बचा विष्णु भक्त मदद दाइवा असुर स्थद संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक है देव और दूसरे प्रकार है आसुर देव है विष्णु भक्त और असुर है जिनके विपरीत स्वभाव है तो देवगान भक्ति करते और जो बहुत मेरे ये भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोग तो असुर जो तो हिराण्य क्या तो मुक्त हो गया मोक्ष प्राप्त किया परंतु फलाद तो भक्त थे भक्ति से उदासीन होने से भक्ति प्राप्ति नहीं होती तो सब की भक्ति करने चाहिए नहीं तुम एक गुरु भी ऐसे बोल सकते कि शिष्य तुम लोग भक्ति करो तुम लोग भक्ति करो और आ... मैं दुनिया का भोग करूंगा तुम लोग भक्ति करो उससे मैं भक्ति मिलूंगा लेकिन भक्ति तो भक्ति से ही आती भक्ति से ही भक्ति नहीं आते मेरे लिए भक्ति करने को जरूर आई से कौन ऐसे भाई वागण बहुत इंडि कैसी तू बहुत हरे कृष्ण एक परिवार जिस में जिसमें कोई भक्ति नहीं करते लेकिन एक बैठा भक्ति करना शुरू करते है फिर तो माता पिता फाउ में लेंगे यानी वही भी भक्ति करेंगे जैसे जगन्नाथ दास भक्ति शुरू के और अभी इनकी माता भी भक्ति करते हैं पिताजी थोड़ी और आप गोयल साहब आपका लाड़का तो पहले भक्ति की और अभी आप माता पिता बेटी भी सब लेकिन यदि आप नहीं किए तो, तो, तो अलग था ना वो यदि आप ठीक है आप तुम भक्ति करो और मैं घर वापस आकर टीवी चालू करो हारो जैसे सब लोग ऐसे ही है करते हैं तो फल एक ही होता क्या अभी वो भावना जो आप महसूस करते है तो पहले से एक ही है कि नहीं आप क्यों यहाँ आते हैं और घर में टीवी देख नहीं देखते अला कही नहीं तो मैं घर में टीवी देख, देखूंगा मेरे बेहतर तो भक्ति करते हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं लेकिन तो फल तो एक ही नहीं है आपको भी भक्ति करने चाहिए ऐसा और कोई दूसरे है यहाँ पर जो जिनके बेटा तो पहले भक्ति की या कोई है जो बेटा है और इनके माता पिता उनकी प्रेरणा से भक्ति की ऐसे है और कोई दूसरे माध नारायण <laughs> आपका मेरे तो नहीं कोई दूस अच्छा हो यदि आपके माथा पीछा या लाखे लाख्यों भक्ति में आते हैं आप, आपकी प्रेरणा से परंतु वसुंधाई व कटुम्ब कम जो भक्ति दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं कि पूरा विश्व के वास मेरे में <laughs> ये भगवान ने घर की स्थापना का उपयोग किया आपने अभी अपने कहा भगवान भगवान ने स्वयं कहते हैं प्रसिद्ध था या संवधान योगना चाहता हूँ की इन परिस्थितियों में साधारण मनुष्य की घर की स्थापना की रक्षा के लिए कौन सी परिस्थिति में क्या भगवानी ने भाजन किया है वो नहीं बोलेगा लेकिन स्थिति में वो बोलेगा तो उसको भी नहीं नहीं तो के परिस्थिति में असत्य तो बोल सकते कौन सी परिस्थिति में हम असत्य भक्त तो सब लोग जो कृष्ण भक्ति नहीं कहते सब कुछ जो बोलते सब असत्य है <laughs> और भक्तों सब कुछ जो कहते है वो सब सत्य है क्योंकि अब भक्तों का उद्देश्य असात है ओ मैंने नया मोबाइल फोन खरीदे ओ कितना सुंदर है कितना अच्छा है असत्य असत असत्य असत्य भक्तों नया मोबाइल खरीद लिया था कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए वो सत्य है कृष्ण सेवा में यदि जरूरत हो तो बोलने चाहिए जैसे में साल में कहीं ऐसे देश जाता हूं जिसमें वो थोड़िस्ट जैसे जानना पड़ता है ऐसे कुछ मुस्लिम देश ऐसे तो किस आया था टोरिस्ट हूँ ऐसे मार्भ तो मारते यदि कहते हो तो कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए तो अलाउ नहीं करेंगे तो कृष्ण सेवा करने के लिए तो ऐसे ही चाहिए थोड़ा जूझ नहीं है तो थोड़ भी करूँगा मैं वो उस देश में भ्रमण करूंगा लेकिन पार के लिए नहीं हम जैसे फारिस्ट जाते हूँ तो आईफल टावर देखने के लिए नहीं जाता हूँ मैं इतने सारे साल भारत में हूँ और लगभग सब टूरिस्ट जो विदेश से आते हैं तो ताजमहल देखने के लिए जाते ना एक बार भी नहीं गया था एक बार आगरा में था और बहुत दूर से ताजमहल को देखा, लेकिन खास उसको देखने के लिए नहीं गया तो वृंदावन जाता हूं हरिद्वार जाता हूँ तो ये पुण्य तीर्थ जाता हूँ तो वो आध्यात्मिक फल या तो आपने काम में तो कभी कभी झूठ गावना फर्ता है शिलो प्रका भगवदगीता यथारूप छत फाड़े एक छत फाड़े में लगता है कि व्यापारी का कभी कभी बहुत दफे झूठ गावना फर्त जैसे एक व्यापारी कहते है कि हे हे प्रियजन, जन आपके लिए मैं कुछ लाभ नहीं लेता लेकिन वो लाभ नहीं लेने तो कैसे चलेगा व्यापार कस्टमर भी, तो वो, वो भी जानते है कि जूट बहुत तो फिर भी ऐसे कुछ कुछ लाभ नहीं लेते आप के लिए में विशेष ऐसे विचार करते कुछ लाभ नहीं लेते तो एक उदाहरण है वो जूट लेकिन उससे बहुत दोष नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम आ और इसके बारे में वो भगवान क्या कहते साबारम्भ ही दोष है ना इस भौतिक संसार में सब सब कुछ जो हम करते हैं उसमें कुछ दोष होगा लेकिन यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं उसमें कुछ भी दोष नहीं होता कृष्ण भक्ति नहीं करना वो सबसे बड़ा दोष है और उससे सब दोष का पैदा होता है हरे कृष्ण